आ, नमस्कार मित्रों ये वीडियो है नार्को टेस्टिंग पब्लिक के ऊपर कि नार्को टेस्टिंग पब्लिक के कितने एडवांटेजेस हैं क्यों ये होना चाहिए क्यों नार्को टेस्ट को सबूत नहीं मानना चाहिए सबूत की तरह से नहीं पर वो काफी इनफॉरमेशन दे सकता है कि आपने बताएगा कि उसने इधर डाइरेक्ट छुपा दिया इ और आ, क्यों भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये बैन करा दिया मोटिफ सुप्रीम कोर्ट के जज का मोटिफ क्या था नारकोटिक्स को बंद कराने का उसके ऊपर तो नारकोटिक्स पहले है क्या आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो कैसे पता लगाया जाए भगवान ने किसी के फोरेंट पे तो लिखा नहीं कि है कि आ 1のバカジュタ、マカラミタ、ジザーマー、パケポストジャータ、ジャワー・ラー・ナーウ、8のバカジュタ、ミタ、オディクネメト、エクナムサピアディアテレ。トーサバータイティ、ポリスコケセパタツァレア、そして、ソサイティコケセパタツァレア、サッサッサッサッサッサッストビジャラビリラブル、ユーポリグラフテレ。 कि आदमी के इधर वायर लगा लीजिए ताकि वो हार्टबीट ब्लड प्रेशर वगैरह हो ना होता है और ये एक तो मैं आदमी जो भी बोल रहा है तो बीपी हार्टबीट थोड़ा बढ़ जाएगा पर पोलीग्राफ़ है वो रिलायबल नहीं है वो किसी काम का नहीं है दूसरा है ब्रेन मैपिंग ब्रेन मैपिंग आप सब गूगल भी करते रहि� Uh, equipment होते हैं वो सिर्फ यह देखते हैं कि brain के कौन से एरिया में कितना blood circulation है उससे क्या पता लगता है कि यदि आदमी सच, सच छिपा रहा है या जूट बोल रहा है तो brain के कुछ-कुछ center -कुछ में blood circulation बढ़ जाता है और वो equipment पकड़ लेता है कि इस दमाई blood के ये center में इतना circulation है इ लेकिन यदि वो सच छिपा रहा है तो सच उगलवाने का तरीका ब्रेन मैपिंग नहीं है। ब्रेन मैपिंग इतना बता देगा कि आदमी सच छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। अब ऐसा कुछ चीजें कि आदमी सच उगलवा सकते हैं, तो वो आता है नार्को टेस्ट, जो उसमें सोडियम पेंथानोलाम का केमिकल होता है, जो पांच मिल ऐसा नहीं है कि वो केमिकल से आदमी मर जाएगा या बे, बेहोश हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा कुछ नहीं होता उस केमिकल से वो दो-तीन घंटे के लिए अर्ध-बेहोश हो जाता है और वो पेंथाम वाले वो ब्रेन के स्पेसिफिक सेंटर में काम करता है वो सेंटर है वो प्लानिंग का सेंटर है यानी आदमी देख सकता है सुन सकत और वो सच बोलना शुरू कर देता। जो ट्रूथ सरम टेस्ट कहते हैं वो ये ही है। ट्रूथ सरम टेस्ट, नारकोटिक टेस्ट एक ही चीज है। ट्रूथ सरम यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको लेने से आदमी सच बोलना शुरू करे, तो एक पदार्थ माना जाता है शराब। जो अक्सर कहते हैं कि वे शराब पिलाओ तो आदमी सच बोलेगा, पर वो शराब लेने के बाद भी झूठ बोल सकता है, लेकिन सोडियम पैनथॉन और ऐसा ऐसा केमिकल है कि जिसकी ट्रेनिंग क्यों इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी है वो ट्रेनिंग करके अपने हाथ से 10 किलो उठा सकता है, 20 किलो उठा सकता है, 50 किलो उठा लिया, 100 किलो उठा लिया, पर कोई 5000 किलो नहीं उठा सकता कि� 私たちはそれを見ることができます。これがのことをているのを知っているので、私たちはそたちはそれを知っているので、私たちはそいるので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそを知っているので、私たちはそれをたちはそれを知ってたちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれを知っているので、私たちはそれた マアカウンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルこの名前は、マルシャンさ名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルシャンの名前は、マルを行ンの名前は、マルシャンの名前は、マルシ जैसे कि हिंदुस्तान में यदि मजोरिटी तय करती है कि ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर जो था उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए या हसन अली का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए तो ऐसे आदमियों का पब्लिक में नार्को टेस्ट कर लो मान लो कल दाऊद पकड़ा जाता है तो दाऊद का नार्को टेस्ट करो त 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち0私たち0私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私しちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たのは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たのか私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 どうりか、あれ ジュリー、タイガー・サティエ0タスター・キー、パンダ・サンキー、ウニチェイユー、カウプションジャス、ハイクランスメン、カウプションジャス、ハイクランスメン、アクロテスケシバコ、パイトニエン、ヨキエジョー、リシュワット、ハイ、アワールド、ジェケ、ジェケ、ジェケ、Rajmata、Sunya、Gandhi、Surpanka、Gandhi、ト、Raj Jamai、Deshka、Robert Waderaya、c h i どうったらいいのかしら आधा या 60 परसेंट या 75 परसेंट वो जज को देनेगा। तो जितने हाई करप्शन के केस हैं, हाई करप्शन के केस में यानी जो व्यक्ति के ऊपर करप्शन का इल्जाम है, उसने साफ दिख रहा है कि उसने गलत डिसीजन लिया है और करोड़ों में केस है वो, तो ऐसे केस में उसका पब्लिक में नार कोर्टेस्ट होना चाहिए और के ग और ट्रक में ठुस-ठुस के गाय भरी थी, 10-20-50 गाय भरी थी, जो एक केस मैंने सुना था हैंद्राबाद में, कि एक ट्रक के अंदर इतनी गाय भरी थी उसमें कि जब गायों को निकाला गया तो बहुत सारी गायों के तो कोई किसी की गर्दन टूट गई थी, किसी के टांग टूट गई थी, क्योंकि एक ट्रक में कुछ 50-70 इतन ジャズコパサディタと人々の人々の人々の人々の人々も人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々 इतना ही नहीं ये जो क्रिमिनल है वो ह्यूमन राइज़ वालों को भी बहुत पैसा देते हैं ये जो ह्यूमन राइज़ वाले चिल्लाते हैं ना कि बेचारे सौरभ मुजिन को मार डाला इस तरह के वो क्यों देते हैं क्योंकि दाऊद ने पहले सौरभ मुजिन दाऊद का आदमी था तो वो दाऊद उनको पैसा देता है कि भाई आप ह なので、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、このような状況で、うな状況で、こ t ような状況で、このようなで、ここのこのような状況で、このような状況で、ここので、このような状況で、このような状 a で、このような状うな状況で、この状況で、この状況で、この状況で、ここの状況で、この状 i で、n の状況で、この状況で、この状況で、 なぜなら、このは、お店のお店のお店ののお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のおのお店ののお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のおのお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のおのおのののののののののののののののののののののののののののののののののののののの यहाँ तो नारकोटेस पब्लिक में हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसका एडिटिंग नहीं हो रहा, सीधा यूट्यूब पे आ रहा है, सीधा मोबाइल फोन पे आ रहा है, 3G से, तो कोई एडिटिंग नहीं होगा, तो इससे कंप्लीट र... इनफॉरमेशन पब्लिक को मिलेगी। तो मर्डर के केस के में नारकोटेस होना चाहिए, अरेब के के� マリパミキャーは upper m i,、uh, nah i, ja nah、i d d l のアーティビれていると、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そはて、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そしるそして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、して、そして、そして、そして、 10-15 परसेंट इंटरेस्ट लेता था, तो इससे ज़ूरी है वो उसे 10-15 साल के लिए जेल भेज सकती है। तो सूतकोरी के केस में ज़ूरी होनी चाहिए हाई करप्शन के, के केस में। और दूसरा यदि कोई एमपी या एमएलए कैंडिडेट है, वो यदि खुद का है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट ले लो, तो उसका नार्को टेस्ट � ジャ p ルスティーユスカンアポテス、エレクション・コミシンカロー、リトニー・コミシン・エレクション・ o ジェット・パタカがガン。 तो वो कैसे नार्कोटेस्ट तय कर सकते हैं कि नार्कोटेस्ट पता लग सकता है कि भाई उसकी इच्छा क्या है चुनाव लड़ने की तो जैसे सोडियम पैंथान और पांच मिलीलीटर जाएगा वो सब बता लेगा शुरू करने का जब भी चुनाव के बाद उसको इतना पैसा कमाना है कि ज़मीन खरीदनी है कोई कामकाज नहीं करना कर है, है। व अपनी मर्जी से ब्रेड मैपिंग कराना चाहते हैं और अपनी मर्जी से पब्लिक में नारकोटिस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और सबसे बड़ी नारकोटिस नार्कोटेस के समर्थक कौन हैं मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं मैं तो एक सामान्य कार्य करता हूं मैं नारकोटिस का पब्लिक का समर्थन करता हूं 2002 की साल से ये आ, 東京の1 t の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの YouTube video のご一緒にチャンネルを見てください。そして、私たちはブラ r トの3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の3月の जो सवाल पूछने हैं पूछो और बस ये दो ही व्यक्ति मुझे बड़े स्तर के मिले जिन्होंने नारकोटिस का समर्थन किया बाकी जितने भी महानुभाव हैं वो नारकोटिस के विरोधी हैं आप उनसे पूछो या आप अपनी बुद्धि लगा के पूछो राजमाता सुरपंखा गांधी सॉरी सोनिया गांधी राजमाता सोनिया गांधी नारकोटि� आ, राजकुमारी प्रियंका गांधी भी नारकोटेस्ट का विरोध किया है प्रणब मुखर्जी ने भी नारकोटेस्ट का विरोधी किया विरोध है क्या है दा अन्ना दा कैपिटली जैसे द बोर्ड में कैपिटली होता है वैसे दा अन्ना भी नारकोटेस्ट के विरोधी है आप उनको पूछ लो उनके बयान भी आए थे वो ये कहते हैं कि भ फिर जो छोटे अन्य हैं, छोटे अन्य से भी अब उसलो वो भी नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं और नार्को टेस्ट पब्लिक का तो बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि पब्लिक में तो नार्को टेस्ट होनी नहीं चाहिए। सुप्रभात स्वामी भी नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि हसन � लेकिन जिस आदमी के स्विस बैंक में 30-40000 करोड़ है दाऊद का आदमी है शरद कुंबल के दो नंबर के पैसे मैनेज करता था उसका भी पब्लिक में नारकोटेस नहीं होना चाहिए ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं लालकृष्ण आडवाणी भी सुब्रमण्यम स्वामी के आ, ये नारकोटेसिंग पब्लिक के विरोधी है सुप्रीम कोर्ट जज्ञे ज आरोपी है वो आतंकवादी भी हो कसब जैसा तो भी उसका नार्को टेस्ट तभी होगा जब वो अपनी परमिशन देता अब या ये इस या तो ये निहायती बेवकूफ आदमी है या तो सरसें पांव तक ब्रशता आदमी है ब्रशत बुद्धि वाला है बट कौन ब्रशत आदमी कौन मर्डरर कौन बलात्कारी कौन आतंकवादी कहेगा कि हाँ मेरा जिस पे एजेंडा लगाया उसकी मर्जी से ही होगा। अब कसब का नार्को टेस्ट क्यों हो गया जो कि ये जजमेंट आने के चार महीने पहले हुआ था। यदि ये जजमेंट चार से महीने पहले आ गया होता तो कसब का भी नार्को टेस्ट नहीं होता इस जजमेंट के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट के जज के ये जजमेंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क Ali ت ت パーフェクトマンフィーは s h うなサラトアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーアンフォーア と、あんまりけ、あんなけ、あんなけ、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あんばくん、あん、あんばくん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、 क्या आप ये एक्सPECT करते हो कि सुब्रमण्यम सामी वो ₹20 का स्टैम्प पेपर पे अपने आ, कहेंगे कि मैं सुब्रमण्यम सामी मेरे पिता का नाम मेरी उम्र मेरा एड्रेस और मैं हसनाली के नारकोटिस का विरोध करता हूँ आप क्या सबूत ये इस पॉर्मेट में मुझे कोई देने वाला है कि आडवाणी मुझे इस पॉर्मेट में देंगे कि यहाँ पे आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए कि वो ब्लैकमनी के केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रहे हैं, वो टूजी के केस में पब्लिक प्रोसीक्यूटर है, क्या वो उन्होंने कोर्ट से अपील की कि ए राजा का पब्लिक में डार्क टेस्ट होना चाहिए, क्या उन्होंने कोर्ट से मांग की, या तो मांग करने को तैयार हैं, अभ 私たちは、このマークのマークのマークの i ークのマークのマークのマー p のマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマーークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマクのマークのマークのマーークのマークのマークのマークのマークのマークのマークのマ कि हसनाली का पब्लिक में नारकोटेस्ट होने चाहिए, शेहीद पालवा का पब्लिक में नारकोटेस्ट होना चाहिए, चिदंबरम जिसको वो ऋषभ कोर मंत्री मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि चिदंबरम का पब्लिक में नारकोटेस्ट होना चाहिए, राजा जो कि प्रूव हो चुका है जो ऋषभ कोर है, ये राजा, त जबकि बैन लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मांग नहीं सकते। आप मांगो, कोर्ट मना कर देगी। मना कर देगी तो आप हाई कोर्ट में जाओ, तुझी का केस सेशंस कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट मना कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ और सुप्रीम कोर्ट में इसी का कापरिया की कोर्ट में जाओ। आप बोलते हो सुप्रमान्य स तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलो कि तीन जज की बैंच को बुलाओ, पांच जज की बैंच को बुलाओ, पुराना जो जजमेंट है वो कैंसल करो और ए आजा कि पब्लिक में नारकोटिस लेने के ऑर्डर निकालो और यदि दो चीजें होगी या तो सुप्रीम कोर्ट के जज ऑर्डर कर देंगे नहीं कर देंगे तो अच्छा उनसे भी पोल खुल जाएग एक लाख पेटालिस जो भी है लाख एक लाख करोड़ का घोटाला किया और इतने बड़े घोटाले के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि वो भी ह्यूमन राइज के नाम पे ह्यूमन राइज के नाम पे कहते हैं कि इस आदमी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए तो लोगों को उनकी सच्चाई पता लगाएगी कि ये अंत में कौन क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 नार्को टेस्टिंग पब्लिक उसका गैजेट मोटिफिकेशन निकलवाना चाहिए गैजेट मोटिफिकेशन का ड्राफ्ट मैंने इसमें दिया हुआ है 301. pdf राहुलमेहता. com slash 301. pdf उसमें आ, आ चैप्टर चैप्टर 37 में है ना कुछ और आ, बाकी चैप्टर 27, चैप्टर 27 में है प्रोसीजर्स तू इम्प्रिजन एक्सीक्यूट मिनिस्टर्स यूजिंग मेजॉरिटी वोट मेजॉरिटी अप्रूवल कि जिसके द्वारा के हम नार्को टेस्टिंग पब्लिक उसके बाद और भी है एक्सीक्यूशन बाय मेजॉरिटी अप्रूवल इम्प्रिजनमेंट बाय मे� कोई कहे कि ये अनकंस्टीट्यूशनल है तो वो सर से पांव तक जुटाए ये ड्राफ्ट मैंने बड़े-बड़े वकीलों को दिखाए सब अपना सर गुजला गए सरपटन दिया उन्होंने एक भी क्लॉ एक भी क्लॉस नहीं ढूंढ पाया कि जिसमें वो कंस्टिट्यूशन के एक भी आर्टिकल से वायलेट करता हूँ सारे क्लॉस एक्जीक्यूश सुप्रीम कोर्ट चीफ जज भाई मजोरिटी अप्रूवल वो、uh, मैंने इसके ड्राफ्ट यहाँ पे दिए हैं वो सारे कंस्टिट्यूशनल हैं वो ड्राफ्ट के लिए हम गैजेट में छपवा देते हैं तो उसके द्वारा जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनका नार्को टेस्ट पब्लिक में करना संभव होगा तो अपने आप क्राइम कम कैसे हो जाएंग और नार्को टेस्ट होगा तो चूड़ी के मन में डाउट और हो जाएगा और मेरे मुंह से और सारे सबूत मटेरियल एविडेंस के लिस्ट निकल जाएंगे तो वो क्राइम करने का आइडिया ड्रॉप कर देगा। जैसे कि मान लो मिनिस्टर को पता, राजा को पता होता, वो कानून मानने पांच साल पहले आया होता, दस साल पहले आया होता, तो रा� トランプさんがやららららららららららららららららららららららららららららら0 0 000 0 0ららら000、ららららららららら0 0 000、0 0 0 0 0 0ららららららららららららららららららら000、000、ららら000、000、ららららららららららららららららららららららら0 0 000、000、ららららららららららら000、000、ららら000、000、らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら कि भाई किसी दिन इस गुंडे का पब्लिक में नार्को टेस्ट हुआ और एक के बाद एक जब नाम आएंगे और सबूत भी आएंगे वो गुंडा है वो थोड़े-बहुत सबूत भी देगा कि मैंने इसे मेले को इधर जमीन दिलवाई थी इस जज को मैंने इधर प्लॉट दिलाया था या बंगला दिलाया था या इस ह्यूमन राइज़ वाले को म नारकोटेस्की जरूरत भी कम पड़ेगी। जब क्राइम कम हो जाएंगे, तो अपने अब नारकोटेस्सन पब्लिक की जरूरत कम हो जाएगी। तो मैं समराइज़ करता हूँ, इतने-इतने क्राइम में हमें नारकोटेस्सन पब्लिक कराना चाहिए। मर्डर, रेप, सूदकोरी, दहेज़, गोहत्या और हाई केसेस ऑफ़ करप्शन और जो उम्मीदवार, � दो ही बड़े नेता हैं, एक तो राजीव दीक्षित जी जिन्होंने नार्को टेस्ट का समर्थन किया था और स्वामी रामदेव जी। और छोटे कार्यकर्ताओं में काफी सारे हैं, मैं हूँ, मेरे राइट टू रिकॉल करके काफी सारे सांपाटी हैं जो नार्को टेस्टिंग पब्लिक का समर्थन करने लगते हैं। और जितने बड़े आ, आ, दा दा आ, स्वामी, स्वामी, � आ जज ये सारे बड़े नेता हैं वो नार्को टेस्टिंग पब्लिक का विरोध करते हैं यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हसन अली जैसे आदमी कभी पब्लिक में नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए राजा जैसे प्रस्ताव में कभी पब्लिक में नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए और आस्थमन और आसी क्या आप फोन करके उनको पूछ ली